मधुबन आया के आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन गुल सुनते तेरा मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन

मुस्कुराते रहो वेदिया मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो

नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिनसे आप रूबरू होने वाले हैं लीला राम जी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे आप विशेष प्रदान हैं और काफ़ी काम किया है आदिवासियों के लिए आपने जो है हमेशा आप जो है दौड़ते रहते हैं और मैं भी जब तीन चार दिनों से आपकी मुलाकात हो रही है बात हो फ़ोन से और आज आप स्टूडियो में आए हैं

और अभी भी आपको पिंडवाड़ा जाना है लेकिन हमारे साथ बातचीत होगी तो आप सभी की तरफ से लीला राम जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर मैं लीला राम करोड़ जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ जी और मैं मेरी एक विचार दर आपको इस माध्यम से आपको एक साझा करना चाह सा रहा हूँ जी जी की मैं जिस जगह से आ रहा हूँ एक ग्राम पंचायत

जमुडी जो अम्बर जी से सटा हुआ है गुजरात सीमा से सटा हुआ है और उस एरिए से आ रहा हूँ और मेरा यह एक संदेश देने का मकसद ये है कि आदिवासी बल्ट में सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो एजुकेशन है आज का जो युग है ये कंप्यूटर युग है इस कंप्यूटर युग में बच्चों को शिक्षा नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकते तो आगे बढ़ने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है

वो शिक्षा है कहा बात है की जो शिक्षा एक सैनिक का दूध है जितना पियेगा उतना गर्जेगा जी तो इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ आदिवासी वर्ल्ड में खेद खेद खेद खुण खुण का भी बड़... बहुत बड़ा एक महत्व है। हम मानते हैं जी और खेलकूद अगर महत्व मानने के लिए आदिवासी वर्ल्ड में जैसे तिरंदाजी है जी जी जी बिल्कुल तो हमारा ये मानना है की तिरंदाजी में भी आदिवासी बच्चों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए तो ओलम्पिक तक पूरे विश्व में नाम कर सकते

मतलब एक आबरोड का नहीं एक सिरुई का नहीं एक राजस्थान का नहीं एक विश्व में एक आदिवासी का एक नाम रोशन कर सकते हैं इसलिए आज हम आपके बीच में आए हैं और आदिवासी को तीरंदाजी कहीं ना कहीं मोटिवेट करके शिक्षा दे के इनको आगे तीरंदाजी में बढ़ा सकते हैं इसलिए मैं आपको ये कहना ही सह रहा कि मैं मेरे परिवार में कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे उसके बावजूद में संघर्ष करके आज में एक

रहा हूं आज मैंने असेंबली का इलेक्शन दो हजार तेईस का असेंब्बली का इलेक्शन भी लड़ा क्या बात है मात्र में कोई बारह तेरह हजार से मैं हार गया था बाकी मेरा मानना ही हूं कि जो एक आदिवासी जो एक समाज है एक संघर्षशील समाज है बहुत बड़ा एक संघर्ष करता है तो ओलंपिक तिरंदाजी का जो है तिरंदाजी मार्फे ओलम्पिक तक इनको ये पहुँच सकते है तो आप और हम सब मिल आपके सबसे पहले मैं आपको इस बर्मा कुमारी संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ

कि आपने मुझे बुलाया और और आपके से और आप और हम लोग आदिवासी बेल्ट में इनको जिस इनको जिस प्रकार जो आगे बढ़ाएं दूसरा मेरा ये कहना है कि भाई ब्रमा कुमारी का काफी हमारे आदिवासी बेल्ट में आ, काम कर रहे हैं आपकी संस्था काम कर रही है नशा मुक्ति को लेकर काम कर रही है आज कई जगह हमारे अलग अलग गाँवों में पूरी टीम जाती है कि

बहन बेटिया है जो गुड़ का तमाकू वगैरह खाती है वो भी इनको समझाते हैं कि भाई समय रहते ये तमाकू उ नहीं खाने से इससे शरीर के लिए नुकसानदायक है सही कहा एजुकेशन में कई बार भी सपोर्ट मिलता है साथ साथ कई बार दूर दराजियों में हम कैम्प भी करते हैं उसमें भी आप लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है की आंखों का ऑपरेशन होता है ऑपरेशन होता है तो कहीं ना कहीं आदिवासी बेल्ट में आपकी संस्था के मार्फत से काफी हमारे को सपोर्ट मिला है इसी तरह

आने वाले टाइम में हम खेलकूद के रूप में भी इनको आदिवासी बेल्ट में आपकी संस्था के मार्फत से हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे

बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल लीला राम जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि इस तरफ से जो है हम लोग आदिवासी बेल्ट में काम करते हुए लोगों का जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छी बातें जिक्र किया जैसे नशा मुक्ति की बात है अगर बच, एक परिवार में अगर एक आदमी अगर नशा करता है अगर वो नशे से मुक्त हो जाता है तो पूरा परिवार संवर जाता है सुधर जाता है अच्छा बन जाता है और ऐसे ही आपने बहुत अच्छी बात बताया कि तिरंदाजी हमारा जो है यहाँ का शिरोई का पुस्तनी है आप देखेंगे कि तिरंदाजी

आज उसको बोल रहे हैं हम लोग तीरंदाजी और उसको थोड़ा अगर प्रोफेशनल टच देंगे तो हम अभी भी ओलंपिक तक जा सकते हैं शिरोई दिखता नहीं नक्शे में लेकिन अगर ओलंपिक में एक बच्चा हमारा जाएगा तो पूरे विश्व को जो है परचम ले रहाएगा शिरोई डिस्ट्रिक्ट का और पीछे इतिहास देखें तो आप देखेंगे महाराणा प्रताप को अगर युद्ध जो है जितवाया तो ये भील समाज और उसमें भी तीर से ही उन्होंने जीतवाया तो ये कहने का भाव यह है कि तिरंदाजी एक छोटा सा विषय ने बहुत

बड़ा विषय है और जिसमें स्ट्रीपुरा रामायण महाभारत में कहीं कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं इवन जो शादी की बात आती है तब भी जो है धनुष्यवान तोड़ के और वहाँ पर शादी किया जाता तो ये पुराना इतिहास है जब पुराना इतिहास हमारे पास है तो हम इसे सिर्फ अभी छोड़ क्यों दे रहे हैं न

तो कहीं ना कहीं हमारी जो है समझ या उस, उस उस और पकड़ने की और उसको थोड़ा तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है उस तिरंदाजी को हम लोग प्रोफेशनल ही एक सिस्टमेटिक तरीके से उसके जो चीज़ें अब बाज़ार में उपलब्ध हैं उन चीज़ों का उपयोग करके खेल सामान को लाकर बच्चों को ट्रेनिंग दे और बच्चों को हम आगे बढ़ाएंगे और एक भी बच्चा हमारा शिरोई का अगर ओलंपिक में जाता है तो पूरा शिरोई डिस्ट्रिक का कल्याण है शिरोई डिस्ट्रिक्ट फिर से आदिवासी बेल्ट या फिर पिछड़ा इलाका नहीं

बल्कि समृद्ध और सम्पन्न इलाका बनके एक नया रूप लेकर विश्व के पटल पर शिरोई दृष्टि का नाम चमकेगा और ऐसी रेडियो के माध्यम से पूरे देशवासी आपको सुन रहे हैं संदेश तो मैं आज आप इस संस्था में आपने मुझे बुलाकर मान सम्मान दिया और संदेश में देना यह सह रहा हूँ की पूरा आदिवासी वर्ल्ड में हर टाइम को एक जागरूकता जरूरत

ताकि अभी आपने जो जिक्र करा जो पता तरह जो एक आपकी संस्था के मार्फत ऐसी तिरंदा जी को इनको आप एक मोटिवेट करते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत बड़ा एक अपने यहाँ से बच्चा आगे जाएगा तो संस्था का और एरिया के पर एक नाम रोशन होगा सही बात सही बात

चलिए जीला राम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर भावनाएं आपने व्यक्त किया है और लोगों के कल्याण अर्थ आदिवासी कल्याण अर्थ श्री जिष्ठी के कल्याण अर्थ आप जो है दौड़ लगा रहे हैं मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह दौड़ते रहें खुश रहें हेल्दी रहें हैप्पी रहें और आपके द्वारा जन कल्याण का कार्य

होता रहे होता रहे इन शुभ आशाओं के साथ चलिए साथियों आज फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आदिवासी जंगल की कहानी हर पत्ते में छुपी है रवानी

के गीतों में झलके उजाला अब हर लड़की का होगा निवाला पगडंडियों से निकलेंगी राहें सपनों की ऊंचाई पकड़ेंगी बाहें लड़कियां पढ़ेंगी

बात करेंगी अब पंखों में भरेंगी वो सुनहरा सब कलम से चलेंगी नई प्रांति हर अक्षर में होगी पहचान उनकी ख्वाबों के रंगों में भरेगी हौसला हर लहर पर लिखेंगी नया

पर है